समूला भक्तिश्रदूला विरितषया कोलम निरस्ती लक्षिदे श्रा सूते समय ध्यानिया सत्ना धनरति निर्भर इसे छोटी सी बात करी मनुष्य की पहचान क्या है घोर करता उसको दूसरे में तो खूब खूब दोष देखा और अपने में दोस्त न देखे तो नाम हैोग तो और थोड़ा थोड़ा गुण थोड़ दोष थोड़ सपने दिखे और थोड़ा थोड़ा गुण दोष अपने भी दिखे तो ये होता है साधारण वर्ष साठक को होता है दोष अपना मालूम पड़े और घोष दूसरे का मालूम पड़े उसको कारण घोर संसारी जो साधारण मनुष्य उसके ऊपर उदाह तो बोलने की रीति क्या है अनुभवेगर तो आते हैं पहली बात इनका कार्य कर पड़ता है ना बात था बोलना जिससे किसी दूसरे को उपवेग ना हो सख्त तो से मार दिए वो तो विवच के रह गया सतरा गया तुम्हारी तो सोच हो लेगी चीज और ऐसा बाढ़ मारा महाराज वो राकेट निकला कि पता ही नहीं चला कि कहाँ से चल के लगा के द्वारा हिंसा होती है वो भी कर्म है जैसे हाथ से घुसा मारने की चोट होती है तो हिंसा है? हैं वैसे चीज़ से चीज़ से जो दूसरे को चोट पारी जाती है वो भी हिंसा होती है इसका पाप लगता है अरदेग कर्म वाध्या ये बोलने के लिए संसारी वो है जिसको दूसरे का दोस्त दिखे अपना न दिखे और साधारण मनुष्य वो है जिसको दूसरे में भी और अपने में भी वो दोस्त दोनों दो संसारी वो है जिसको दूसरे का दोस्त है अपना ना देखो और साधारण मनुष्य वो है जिसको दूसरे में भी और अपने में भी वो दोस्त दोनों ने वो है ऐसा उद्देश्य गजन का हाथ और इसका दोष है साधक कहेगा कि हमारा मन इतना कमजोर है कि छत पर जो अपने में चोट मांग लेता है घायल हो जाता है ये घायल करने की कमजोरी घायल करने वाले में नहीं है घायल होने की कमजोरी हारे मन है क्यों जरा की बात करना चढ़ गया अपनी ओर देखो साधक दूसरे की ओर नहीं देखता अपनी ओर देखता है इसने आज हमको रोटी नहीं दी रोगी न देने वाले का दोष तने तुम एक दिन झूठे नहीं रह सकते आज उसने तुमको एकादशी करने का पूर्णिमा करने का सोमवार करने का मंगलवार करने का गुरुवार करने का उसने मौका दिया एक अच्छा व्रत करने का मौका तुम्हारे हाथ लगा लगातार तुम उस उपवास के दिन को दुखमय बना रहे हो ये तुम्हारे प्राँगी प्राँगी प्राँगी। तुम्हें सहन करने का एक मौका प्राप्त हुआ था सहन करते तपस्या होती होती। तुम बेराम के मार्ग में आगे बढ़ते दूसरे का हाथ पकड़ के ब्रह्मचारी बनाना नहीं वृंदावन में रात लीला के लड़के परत पर गते थे रात के जो मालिक है वो लड़कों के बीच में अपना पलंग डालते बैठे रहते रात लड़के सोचे जब तो तब भी वो कोई न कोई अकल निकालना तो उन्होंने कहा भाई दूसरे की लंगोटी पकड़ के उसको कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता ये हमारे मन की कमजोरी है कि हम दूसरे को ठीक करने के लिए अपना मन बिगाड़ते हैं तेरे भाव जो करो भले पुरुषा नारायण सुपै बैठे अपनों हवन गुमान अपने मन को ठीक करो हमारे गांव में बड़ी मामूली कहावत है अपनी गांत नियमन रख करो पर चोरी मत लगाओ अपनी मजबूत रखो दूसरे को चोरी मत लगाओ जी में तो ऐसे ढंग से नोट रख के चले कि दूसरा देखे तो समझ जाए कि कौन करो तो दिखाते हुए चलते हैं अब कोई निकाल ले तो दिखाने वाले का तो सोच है कि निकालने वाले का सोच तो ना है नारायण को तो बैठ के अपनों अपने को ठीक करना ये अध्यात्म की बात है दूसरे में गुण देखना अपने में गुण देखना सिर्फ गुण दोष दोनों नहीं देखना ये तो सिद्ध है जिसकी दृष्टि गुण दोष पर जाती नहीं है गुण होता मायाकृत गुण दोष अनेक गुण यह उभय न देखिए देखिए सो अविवेक क्षेत्र से तो देखना ना देखना अंत चरण वाले के साथ रहता और जो अच्छा चरण से रहे तो है प्रदेश प्रदोष प्रमुख आशा है उसमें बिना गुण है निर्दोष तो दृष्टि का प्रश्न क्या है वो तो निर्दोष है निर्गुण है स्वयं भ्रम तो सारी का दृष्टिकोण साधारण मनुष्य का दृष्टिकोण साधक का दृष्टिकोण सिद्ध का दृष्टिकोण और ब्रह्म दृष्टिकोण का दृष्टिकोण अब आप अपने को नंबर दो है ना दूसरे का कोट देखने में और अपना कोण देखने में कोई नंबर नहीं है वो सुनने है बस तो थोड़ा दूसरे में थोड़ा अपने में भी दिखने लगे अपने में भी दिखने लगे तो नजर थोड़ी अपनी ओर आ गई ना इसका तो पांच नंबर ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ा ये सब दोष के बारे में है जब तक आपकी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होगी दृष्टि नहीं होगी तब तक तब तक आप अपने स्वरूप वो कैसे बैठानेंगे अपने स्वरूप में कैसे स्थित होमनी चाहिए वो चरमदास गुरु कृपा की नहीं उलट गई मोरी नयन सुतरिया ये आप दूसरे को ही देखने के लिए नहीं बनाई गई है अपने को भी देखने के लिए बनाई गई है उसकी बुद्धि निकम्मी है जो आत्मने दिखा, आत्मने दिखा नहीं आत्मनिरीक्षण तो आओ परोक्षा आत्मनिरीक्षण कुछ दिखता है प्रत्यक्ष और कुछ मान कुछ होता है परोक्ष और कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का भाव नहीं कुछ कह सकते हैं कुछ नहीं कह सकते प्रत्यक्ष होता है कुछ परोक्ष होता है कुछ ऐसा होता है जो प्रत्यक्ष भी नहीं परोक्ष भी नहीं अपरोक्ष कुछ ऐसा होता है कि जो है तो सही परंतु बोल नहीं सकते ये सब अपने ठोके होते हैं आदिवास के ठोके में हो सब इनमें किसी में भी फंसोगे किसी में भी फंसोगे प्रत्यक्ष में थक है स्त्री तो के लिए पुरुष प्रत्यक्ष है और पुरुष के लिए स्त्री प्रत्यक्ष है दोनों प्रत्यक्ष ही हैं वो शरीर है इंद्रिय काज है स्वर्ग नरक परोक्ष और अपने मन में जो है वो नरक के समान परोक्ष है और न स्त्री पुरुष के समान प्रत्यक्ष है वो तो अपोक्ष है वो घट पदादि के समान प्रत्यक्ष भी नहीं है और स्वर्ग नरकादि के समान परोक्ष भी नहीं है परंतु नहीं तो है ना दुश्मन अच्छा काम करता हो तो बुरा लगेगा हो और मित्र बुरा भी काम करता हो तो अच्छा लगेगा ये राग द्वेश की महिमा है जिसने नजर पर अपना काबू कर लिया है हम दुनिया को ठीक नहीं कहेंगे अपना दोस्त श्रोत तो फोन करे तब भी बोले क्यों कहेंगे भाई किया होगा लेकिन वो बेचारा तो अच्छा आदमी है बेबस ने किया होगा कुछ न कुछ व्यवस्था होगी उसके और जिससे अपनी नहीं फटती है वो जब भी भी करता हो गए पूजा भी करता हो गए तो कहेंगे दिखाने के लिए करता होगा तो स्वामी जी आप करे धोख इसी को अब दूजा बोलते हैं संस्कृत में हाँ, असूया करते तो रहे असूया माने पर गुणे तो दोषाविष्करणम दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी अच्छाई न देखकर उसमें दोष निकाल देना इसका नाम असूया यही तो अत्री की पत्नी है अनसूया जिसमें असूया बिल्कुल न हो पहले हम लोग कहते थे गांधी जी का दैनिक खर्च जो है वो दो आने में अपने गुजर कर रहे थे और सचार सात वर्ष पहले गुजर रहे तो हमारा काम गांधी जी की विरोधियों में ही ज्यादा पड़ता था ना हमारा पढ़ना लिखना रहना तो काफी जो संस्कृत के पंडित तो से वो महात्मा जी से बहुत विरोधी थे साधु लोग थे वो गांधी जी का विरोध करते हैं तो जब ये चर्चा आती कि गांधी जी देखो तो कितना साधा जीवन व्यतीत करते हैं बाद में महाराज पंडितों ने पता लगाया कि उनके खाने पर छह रुपए खर्च होता है तो आज छह रुपया खर्च राष्ट्र सत्यता ये देखो ये एक पंडित दृष्टि है हम महात्मा के दृष्टि आपसे सुना श्री उड़िया बाबा जी के सामने कितनी निहार के शिकायत की गांधी जी के पास कुछ तो स्त्रियां रखते हैं ये स्त्र मेडियर वगैरह गांधी जी लगी लगी लगी लगी तो और वो उनके कंधे पर हाथ रख के करते हैं ये तो बहुत खराब तो है तो बाबा क्या बोले आपको सुनाना है महात्मा की बात आप उन्होंने कहा कि जब गांधी जी का मनोरंजन चार नहीं सोलर श्री रखने से होता हो तो उनके साथ रखो और अपनी ओर से व्यवस्था करो उनके द्वारा जो राष्ट्र की भलाई संपन्न हो रही है उसके सामने सोलह सेविकाओं का कोई मुख्य नहीं होता ऐसा कहो ये भूलिया बाबा जी दादाजी ने कहा चार स्त्री नहीं उनके पास चौदह स्त्री रखो वो खुश रहें स्वस्थ रहें उनका मनोरंजन हो और उनके द्वारा जो देश का कल्याण हो रहा है वो संपन्न हो गए देखो इसको अनसूया बोलते हैं ये अत्री की पत्नी है त्रिगुणादीप की पत्नी है अत्री माने जो त्रिगुणादीप महापुरुष है उसके साथ हमेशा अनसूया रहती है को किसी के गुण में दोष निकालने का काम नहीं करता ये मन ही तो है सृष्टि अलग है और आत्मा अलग है दृष्टि अलग है और परमात्मा अलग है ये दृष्टिकोण अलग है हम उसकी चर्चा इस अलग कर रहे हैं हमारे सामने तीन दृष्टिकोण है जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं एक तो भागवतों का दृष्टिकोण है भागवत माने जो भगवत भक्त देवी के भक्त को भी संस्कृत में भागवत ही बोलते हैं जिसको फाति भक्त कहते हैं भगवत्या है अयम भागवत भगवत अयम भागवत जो भगवान का है तो भागवत जो भगवती का है तो भागवत फासी पश्चिम अथवा तो चाहे किसी का भी भक्ति हो दृष्टि एक है दृष्टि भागवत दृष्टि बल्लभाचार्य की है रामानुजाचार्य की है मध्वाचार्य की है निम्बार्काचार्य है शैवों की शास्त्रों की गणवतों की गौरव की सबकी दृष्टि है कि हमारा भगवान दृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है ये भागव दृष्टि हूँ मेरे अब हम भागो वैर करो जित देखो सिर्फ सावरी हुआ एक काशी काष्ट देवा स्वामी है उनका एक भजन तो है मत बाजिल सौ अर्थ यही अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो नहीं जब तुम तो व्यापक ना ही ना मानत जीव तथा स आए गए तो संपूर्ण भक्तों का दृष्टिकोण यह है कि हमारा भगवान विश्व के रूप में प्रकट हुआ है एकम्बई श विश्वास रिवेल का मंत्र है एक हम वही सात रिदेश का मंत्र एक है सत्य और वही विविध विश्व के रूप में प्रकट हुआ है बहुश्याम प्रजा मैं बहुत हो जाऊं बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं हमारा परमेश्वर सर्ग रूप में प्रकट हुआ है ये है भागवत नृत्य इसको निम्बार्क भी मानते हैं रामानुज भी मानते हैं बद्धु भी मानते हैं चैतन्य महाप्रभु भी मानते हैं रामानंद स्वामी भी मानते हैं रामानुज मद्ध व निम्बारक वल्लभ सबका वृद्धम थे कि हमारा इष्टदेव हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु कोई रमानायक बोलते हैं कोई पुरुषोत्तम बोलते हैं और वही प्रभु तम के रूप में प्रगतिवादी एक आश्चर्य आश्चर्य मध्वाचार्य तरीका द्वैतवादी वो तो द्वैतवादी है वो और जीव और ईश्वर का भेद सच्चा मानते हैं उनका भी कह है कि जगत के रूप में परमेश्वर ये भागवत मेरे जो भी अर्जुन ने कहा कि अभी तो नहीं लेकिन जब तुम साधना करोगे अध्यात्म विद्या की साधना करोगे पूर्ण समर्पण करोगे पूर्ण समर्पण हो करोगे तो ये संपूर्ण विश्व भगवत रूप भागवत दिव्य हो जाएगा हमारे आचार्यों ने तो कहा है कि पहले से दिव्य है भगवत रूप है भागवत है जब तुम्हारे पर्दे हटेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सब भगवान वो तो कहते हैं हो मालूम पड़ेगा कि सब भगवान है ये बात दूसरी है और सब भगवान हो जाएगा ये बात दूसरी है अच्छा देखो एक दृष्टिकोण क्या है भागवत दृष्टिकोण सब के रूप में भगवान प्रकट है नहीं तो हुए लोग उपनिषद के अनुदानी नहीं रहेंगे अगर ऐसा ना माने उपनिषद में है ना एक विज्ञान से सर्व विज्ञान प्रति परमेश्वर का नाम है परमेश्वर से भिन्न कुछ नहीं है यदि वे जगत को परमेश्वर रूप न माने तो वे वेद के अनुयायी नहीं रहेंगे उपनिषद के अनुयायी नहीं रहेंगे अवैधिक हो जाएंगे और अवैधिक होना वे लोग बहुत बड़ी गादी समझते हैं स्वयं भी अवैधिक होना बहुत बड़ी गादी समझते हैं सर्वभूत है सुमद्भाव सुनसोभाविरा तो स्पर्धा तूया तिरस्कारा साहंकारा व्यक्ति जब तुम सब में भगवान को देखने लगोगे तो किसी से स्पर्धा नहीं होगी तोड़ नहीं लगेगी कि हम आगे बढ़ें हम आगे बढ़ें ये हमारी प्रावरिकता है हसूया किसी के गुण में दोष नहीं निकले किसी का तिरस्कार है अपने में अहंकार नहीं होगा चार बात सर्वत्र भगवत भाव करने के फल फलस्वरूप ये चार बात निकलेगी ये भागवत दृष्टि है स्पर्धा सूया तिरस्कारा साअंकारा यद की अलती ही स्पर्धा असूया तिरस्कार और अहंकार ये चार बात जी बनने से निकल जाएगी सब तो में भगवत दृष्टि होने चाहिए अब एक दूसरी दृष्टि है ना? वो है कश्मीरी शहरों के वो तो कहते हैं कि ये किसी दूसरे भगवान का विलास नहीं है ये आत्मा का ही विलास है संपूर्ण प्रपंच इसमें देश भी आत्मा का स्पंदन है काल भी आत्मा का स्पंदन है ये जो मालूम पड़ता है बड़ा पुराना इतिहास ये जो मालूम पड़ता है भविष्य ये अपना आत्मा ही भूत भविष्य के रूप में दिख रहा है ये जो मालूम पड़ता है बहुत दूर सौ जिकट ये सब अपना आत्मा ही दिख रहा है अपने आत्मा का उल्लास है आत्म समुद्र की लहर है आत्म समुद्र की तरंग है ये काल का विस्तार देश का विस्तार वस्तु का विस्तार आत्मा के सिवाए दूसरी कोई वस्तु नहीं है जब हम किसी को गाली देते हैं तो अपने कोई गाली देते हैं जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो अपने ही तिरस्कार करते हैं पहले हम तिरस्कार हो लेते हैं सब दूसरे को तिरस्कारवान समझते हैं तो चाहे क्रम से हो चाहे बिना क्रम से हो चाहे श्रम से हो चाहे बिना श्रम के हो क्रमाक्रम श्रमाक्रम की कोई गणना नहीं है सब अपने आत्मा का ही उल्लास है जिसका नाम है आत्मदृष्टि उत्तम पदार्थ की दृष्टि है भागवत दृष्टि और सोम पदार्थ की दृष्टि है यह ये स्कृष्टि भोग दैव भोग्य भावेना सर्वत्र संस्थित शार्थ चिंता सु न सशब्दों न जावाजान कहते हैं जो आत्मा है वही संपूर्ण दृश्य के रूप में जो करता है वो कर्म के रूप में जो दृष्टा है वो दृश्य के रूप में जो भोगता है वो भोग्य के रूप में स्थित है एक है कि आत्मदृष्टि इसके रूप है मेरा नहीं मैं मेरा शत्रु नहीं है मैं मेरा मित्र नहीं है मैं है। स्वर्ग नहीं है मैं है। नरक नहीं है मैं ईश्वर कोई दूसरा नहीं है मैं इसको तो सही वो स्थित होता है कश्मीरी स्कृत होते हैं प्रत्य विद्या होता है और ईश्वरवाद जो है तीसरी दृष्टि ये है कि जब दो लक्षण खत् पदार्थ का है वही कम पदार्थ का है एक बार कहते हो आत्मा का उल्लास है एक बार कहते हो ये ईश्वर का उल्लास है तो जिसका उल्लास है वो तो एक ही है ना उसमें आत्मा और ईश्वर का भेद मत करो उसका एक नाम रख दो तो क्या नाम रखते तो हैं रख तो ब्रह्म रख दो उसमें आत्मा और ईश्वर ये दो पदार्थ नहीं है मैं और वह का भेद नहीं है ब्रह्मी है ब्रह्मी भेद अमृता पुरस्कार ब्रह्म पश्चात सुर्खी कह रही है कि अमृत ब्रह्म ही सामने है और ब्रह्म ही पीछे है दक्षिण पश्चिम उत्तरेण दागिने भी वही है बाएं भी वही है ब्रह्म वेदा हृष्व में राम तो ये बात सुर्ति में कई तरह से कही गई है स्वे वेद अमृतम पुरस्ता वही है सब कुछ ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ता ब्रह्म सब कुछ है आत्मय वेदम अमृतम पुरस्ताद आत्मयी सब कुछ है और हाँ। अथा का अहंकारा देखा वमृतम पुर उस मूल वस्तु को समझो जिसमें सब और सब का अभाव जिसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का अभाव जिसमें परोक्ष और परोक्ष का अभाव जिसमें क्रम और क्रम का अभाव जिसमें वक्तव्यता और वक्तव्यता का अभाव दोनों भोग्य रूप से दृश्य रूप से भाग रहे हैं सत भी और त्यक भी जिस उप में उसको सत और त्यक कहा भोग्य रूप द्वंद्व जहां भोग्य कहा होता है जहां द्वंद्व होता है द्वंद द्वंद्व स्व शब्दार्थ होता है संस्कृत में द्वंद्व ऐसे बड़ा थंद थंद है नाराज। तो द्वंद फंद है महाराज बड़े द्वंद्व तो में थक गए हैं ऐसे बोलते है? द्वंद्व फंद होता है द्वंद द्वा शब्द है संस्कृत में दोनों में हुआ है द्वंद्वा गुजराती में जिसको बे बोलता है बे को छोड़ करके बात को रख के स्वेत बोलते हैं बोलेगे स्वेट है तो उसमें से तह का दोनों छोड़ दो तो वे वे रह जाएगा बोल ये दो का द्वंद होता है ये तत्व है ये मित्र है ये द्वंद्व है ये स्त्री है ये पुरुष है ये द्वंद्व है ये सुख है ये दुख है ये द्वंद्व है स्वर्ग है ये द्वंद है, है, है ये जन्म है ये मरण है ये द्वंद्व है ये सब जितना हुआ है वो कोई सुखदाई के रूप में कोई दुखदाई के रूप में हमारे मन में तय किया है और उसका बोध होता है हम भोग का बंद करके शिक्षित भी होते यदि इसमें कोई इसका बोझ हो जाए तो हो नहीं देर भवन दो नहीं हो नाम से ही सीखता देता है तो बेखो जगत के मुझ में देता है वो चाहता है वो सोचता है वो बनाता है वो प्रवेश करता है और वही खोके के रूप में होता है यद्य हो ब्रह्म जो क्षत्र हुवन हो मृत्युपेजना वेद प्रज्ञा और का ब्राह्मण और क्षत्र प्रज्ञाणे ब्राह्मण प्रज्ञा माने ब्राह्मण और ब्राह्मणे शक्ति जाता मुझे एक ऐसी चीज है बाबा की जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को खा जाते हैं जैसे कुछ भात आए जैसे ब्रह्मचर क्षत्र उग्रे मर दोनों खावता ओ दने ओ दना ऊधन ओदन बन जाते हैं उधन मारे भात बन जाते प्रज्ञा भी बात है और प्राण भी भात है बल भी भात है बुद्धि भी भात है और ब्राह्मण भी भात है क्षत्रिय भी भात है भाई भात खाने के लिए चटनी भी तो चाहिए ना? नृत्यु तेज का नाम मृत्यु चटनी है मौत की चटनी लगा लगा के ब्राह्मण क्षत्रिय प्रज्ञा बुद्ध कभी बुद्धि रहती है कभी नहीं रहती है वो कभी जल रहता है कभी नहीं रहता है है ना दो क्या हो गए कि जिसके भोजन बन गए मौत भी जिसका भोजन बन गए जो मौत को खा गया तो तो है किस्वेद हो यसहा कौन है जी जो उसको जानता है ऊपरी सब पूछती है किस्वेद तो हो यसहा वो कहाँ रहता है आपको मालूम है उसका निवास स्थान कहाँ है जो लौट की चटनी लगाकर बुद्धि और फर्ण दोनों को खा जाता है और जिसमें बुद्धि और प्राण का कोई भेद नहीं है वो है कहां मालूम है आप वो कहा रहता है वो हृदय में शारीर है शारीरक है जिसको संस्तुति में शारीर किसी तुप्टी में कई है, उसका नाम शारीर होता है, शरीर हवा शारी जो इसी शरीर में रहे उसका नाम शारीर है शारीरक भाग होते हैं स्वर्ग वाले परमात्मा का वर्णन नहीं है वैकुंठ वाले परमात्मा का वर्णन नहीं है आदि वाले परमात्मा का वर्णन नहीं है अनंत वाले परमात्मा का वर्णन नहीं है इस परमात्मा का वर्णन है इसी समय और अभी और यही और इसी शरीर में जो रह रहा है उसका नाम है शारीरक आत्मा शारीरक भाष का शारीरक ब्रह्मपूत्र उसी को ब्रह्म हैं। तो आ, आप देखो एक कि देखें तो जो असली चीज होती है वो अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करते हैं तो एक ने कहा है सांस है।, है एक ने कहा गन्दा है एक ने कहा खारा है एक ने कहा माला है एक ने कहा मिट्टी की धरती की दरार है तो लंबाई कम नहीं ये सब में लंबाई क्यों मालूम करती है क्योंकि रस्सी में लंबाई है तो रस्सी की जो तो लंबाई है वो तो साफ में भी है गंधे में भी है धारा में भी है दरार में भी है अनुगत है वो सत्य का जो धर्म है स्वरूप है उसका लोप कहीं नहीं होता नाम रूप अलग अलग होते हैं धर्म अलग अलग होते हैं परंतु वस्तु का प्रव सर्वत्र भरपूर होता है अभी दुनिया में देखो नाम तो अलग अलग हैं, सकल संगत भी अलग अलग हैं, वो धर्म भी अलग अलग हैं है। लेकिन कोई ऐसी चीज है सपने हैं नाम अलग अलग है स्त्री अलग पुरुष अलग पशु अलग मनुष्य अलग हम लोग मनुष्य है ना अपने को हम मनुष्य मानते हैं तो कम, कम तो से कम बाबा आदमी जात तो सबसे बड़ा मतलब न मानो साथ मनुष्य से छा सकते और कोई तक से बढ़ा रहे मानसा दृष्टि पर आप देखो तो स्त्री भी मनुष्य है पुरुष भी मनुष्य है मनुष्य दोनों तो की शकल पूरा अलग अलग है और एक सोहनी है एक कोनी है एक पप्पू तो है एक किंतु है एक टिंटू है आजकल तो ऐसे ही नाम बच्चे परंतु सब मनुष्य है वो टिंकू भी टिंकू भी सब देखो मनुष्य का सपने अन है स्त्री में भी पुरुष अच्छा मनुष्य और पशु अलग अलग है पशु और पक्षी अलग अलग है पक्षी और पक्षी अलग अलग है पशु और पशु अलग अलग है लेकिन है सपने है वो एक चीज जिसका अगर रूप में अति अस्थि भाती प्रिया नाम रूपन के त्यंसम तस्त्र ब्रह्म रूपम जगद्रूपम तथोदय जो है वो सत्य है यहां तक कि नहीं भी बोलना होता है तो उसके साथ बोलते हैं नहीं है न अति अति वहां न देखो फिर क्या हुआ, हुआ? घटो अस्थि घटो ना तो घट के साथ तो है ना जुड़ा है ना लेकिन है तो नाही के साथ भी रहता है छोड़ता नहीं है। ये रूप भ्रमकार जैसे सास में धारा में माला में सब में नाई है वो ऐसे है सब में है अस्थि फिर बोले हाथ मालूम करता है संसारी लोग बोलते हैं है तब मालूम पड़ता है आध्यात्मिक लोग कहते हैं मालूम पड़ता है तब है अपनी ओर से है भाई। कोई भी चीज देखनी हो तो अपनी ओर से देखनी है सब मालूम पड़ता है तो भाई इतना बड़ा पहाड़ तुमको छोटा क्यों लगता है बोलो उसमें पूरी की उपाधि लग गई है अरे भाई तुमने अपने पितामह को तो देखा था अब याद अभी क्यों नहीं है बोले देरी की उपाधि लगे। बहुत दिन हो गए ना बचपन में मर गए अब उनकी याद कम आती है। देरी की उपाधि उसको तो उपाधि बोलते हैं देरी की उपाधि दूरी की उपाधि बोले दूसरे खंड में चले गए ना दुश्मनों से उनकी याद नहीं आती है क्यों तो नहीं आती है तो पहले तो हिंदू थे, फिर मुसलमान हो गए तो मैंने उपेक्षा कर दी है ना? उसमें तो बड़ापन तो की उपाधि रखे इसी को उपाधि बोलते हैं वो एक गिल्ल जोड़ गए अब आप देखो हाँ अभी पहले है सब मालूम पड़ता है ये है संसारी मत और पहले मालूम पड़ता है सब है यह है विज्ञानवादी बहुत समझ विज्ञानवादी बहुत महत्व पहले भीतर होता है फिर बाहर शून्यवादी बहुत का मत है कि ना बाहर है ना भीतर ये तो उल जरूर है, है कहीं नहीं प्रत्येह आप कहीं नहीं सिर्फ मालूम पड़ता है तो मालूम पड़ना भी गलत होना भी गलत शून्य इसको तो शून्यवादी गलत अच्छा देखो वेदांतियों का कहना है कि मालूम पड़ना और होना ये दो चीजें नहीं भूतवा भांति भास्वा भ्रवती जिना भवनम न भानम न भवनम भानम एक है भान होना और होना भान होना में भी होना है और होना में भी भाषना है इसलिए होना और भाषना ये दो चीज नहीं है ये वेदांतियों का है तो वो होना भावना रूप ईश्वर है ये भक्तमत है वो होना भावना आत्मरूप है ये सही वो कश्मीरी मत है और इसमें आत्मा और वह का वेद नहीं करना चाहिए साथ साथ ब्रह्म है तो ये वेदांत मत है केवल मान लेने का काम न भक्ति है न वेदांत है अपने दिल को बनाने की मनाने की एक पद्धति वो चित्त प्रसाद उसको बोलते हैं अपने मन को मनाओ अरे ओ मेरे प्यारे मन है ना किसी से दुश्मनी मत करो उसमें भी परमेश्वर है ओ मेरे प्यारे मन किसी की दोस्ती के है ना दोस्ती के चक्कर में मत फंसो तो, है ना क्योंकि वही है जो तुम हो ऐसा उसमें कुछ नहीं है जो तुम्हें न हो है। अपने तो मन को मनाने के लिए कि तू दुश्मनी दोस्ती के चक्कर में मत पा तू दोष और गुण के चक्कर में मत पा तू राग द्वेश के चक्कर में मत पा तू नरक स्वरक के बारे में मत को है ना? मन को इसी समय है न निर्मल मन को बनाने के लिए मनाने के लिए जैसे बच्चे को नहलाने के लिए हो जैसे नहा देखो तुम्हारे लिए मनाई रहती है खाने को लड्डू रहता है खाने को नहा दो तो तो खाओगे बिना नहाए कैसे खाओगे तो जैसे बच्चे को मनाते हैं वैसे मन को मनाने की तरफी जो है तो अच्छी मान्यता होगी अगर तुम्हारा मन नरक का चिंतन करेगा तो तुम्हारा मन नरक हो जाएगा तुम्हारा मन स्वर्ग का चिंतन करेगा तो आपसे बिल्कुल बाहर हो जाएगा सिर्फ वर्तमान को अपरा के चिंतन में घर की स्त्री अच्छी नहीं लगेगी वो। अमृत के स्वाद का चिंतन करने में जो भोजन करोगे वो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा मन ही वर्तमान से दूर हो जाएगा इसलिए स्वर्ग नरक का चिंतन मत करो बधाई चढ़ाई का चिंतन मत करो आ, देखो अपने मन को मना हम बचपन में एक पढ़ने से हमको तो याद नहीं है पूरा याद नहीं है दुनिया से जब रिश्त उल्थको तोड़ जिस पर का है कि उसी दर में जोड़ जाए ये मन जिसकी गोद में रखता है जिसकी सत्ता से सत्ता वाला है जिसके हय फले से हय बना हुआ है जिसके ज्ञान से ज्ञान बना हुआ है जिसके सुख से सुख बना हुआ है हैं? उसके साथ अपने मन को अपने मन को उसी के साथ रहना